शो सतो मधुन भया मंदीराक्स ऑन द साउंड गिव कम इंटरनेशनल पूस्कोर्स नंबर फिफ्टीन पिला सवारी राजने ताही नवे नव सबकु रजब शिषुरु गढ़ सुजी इन हो गुरु ज्ञाता प्रजापति सेवक मातिप रजब रज सुब घर कुंभनूप जू की धमस सही उजल हो तालिब निर्मला मार सहे गुरपीर बृहिणी बिहरे रीन बिन देखे जन रज जलती रहे जाग्या जाग बिर बिर युर बसे नख जा ले दे रजब ऊपरी रहम करी बर मोहन में भल का भाव का सेवक हुआ सुम रजब तल से तब लगा मिले न मारहार जैसे नारी ना हो बिना भूली सकल सिंगार त्यूर जब भूला सकल प राजब निपजें देखी तू पर मजबूर होती है झरोखों से महकते हैं यहाँ हंसते हुए साके, यहाँ चुकता है सौदा जिंदगी की इंतजाओ का यहाँ दिन को बदन तुलते हैं मिजान हुकूमत में यहाँ रातों को जमता है अखाड़ा रहनुमाओ का खरीदारों यहाँ हर रात जिसमें आम होता है ये वो मंदी है जिसमें प्यार का नीलाम होता है संसार है प्रेम की भूल प्रेम की भ्रांति प्रेम तो ठीक है लेकिन गलत से हो गया है प्रेम तो सुंदर है लेकिन व्यर्थ से हो गया है प्रेम तो शाश्वत है लेकिन क्षण से हो गया है और जब प्रेम झूठा हो जाए तो सब झूठ हो जाता है क्योंकि प्रेम हमारा प्राण है प्रेम की ही ऊर्जा से निर्मित है सारा अस्तित्व नजर की नगमगी जुल्फों के बल ओठों की सीरीनी यहां हर चीज झूठे प्यार पर मजबूर होती है यहां किरदार के उजले सनम ढाले नहीं जाते यहां हर जिंदगी गुफ्तार पर मजबूर होती है मनुष्य जब भी प्रेम करता है जिससे भी प्रेम करता है तो वस्तुतः परमात्मा की तलाश में ही करता है तुम जब किसी स्त्री के सौंदर्य से मोहित हुए हो तो अनजाने ही सही उस स्त्री के चेहरे के दर्पण में तुम्हें परमात्मा की कुछ छवि दिखाई पड़ी तुम्हें हो सो कि न हो तुम तुम जब किसी पुरुष के प्रेम में पड़े हो तो तुम्हें कुछ भन सुनाई पड़ी है दूर की आवाज सही सांस सांस पकड़ने भी ना आती हो मुठ्ठी भी ना बंटती हो लेकिन जब भी तुमने किसी को चाहा है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमने परमात्मा को ही चाहा है लेकिन तुम अपनी चाहत के रंग को समझ नहीं पाए चाहत के ढंग को समझ नहीं पाए चाह कुछ उलझ गए कहीं और जैसे खिड़की से किसी ने सूरज को उगते देखा और खिड़की के चौकटे को पकड़ के बैठ गए और खिड़की की पूजा करने लगा खिड़की में कुछ बुरा भी नहीं सूरज को दिखाया है खिड़की ने तो धन्यवाद दो मगर खिड़की की पूजा करने बैठ गए फिर सूरज का क्या होगा खिड़की लक्ष्य बन जाती माध्यम होती तो ठीक ऐसे ही हमने किसी मनुष्य के चेहरे में परमात्मा की झलक पाई किन्नी आंखों में उसकी शराब उतरती देखी किसी युवा देह में उसकी बिजली चमकी उसकी बिजली कौन थी हम देह को पकड़ के बैठ गए हम आंख की पूजा करने लगे हम रूप के पुजारी हो गए और हम ये भूल ही गए कि सब रूप में अरूप झलकता है सब आकार में निराकार सब गुणों में निर्गुण इतनी भर याद आ जाए तो जीवन में वह पड़ाव आ जाता है जहां से नई यात्रा शुरू होती वह मोड़ आ जाता है जीवन धर्म का पहनावा पहन लेता है जीवन धर्म का गीत गाने लगता है संसार है तो परमात्मा का ही प्रेम लेकिन माध्यम से हो गया है और माध्यम को हम इतने जोर से पकड़ लेते हैं। कि माध्यम जिसे दिखाने के लिए वह चूक ही जाता है ऐसा समझो कि किसी से तुम्हें प्रेम हो जाए और तुम उसके वस्त्रों को ही सब कुछ समझ लो और उसकी देह की तलाशी ना करो तो तुम्हें लोग पागल कहेंगे संसार पागल तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए और तुम उसकी देह पकड़ लो और उसकी आत्मा की तलाश ही ना करो यह भी पहली ही जैसी भ्रांति है क्योंकि देह वस्त्र से ज्यादा नहीं तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए और तुम उसकी आत्मा को ही पकड़ लो और परमात्मा तक तुम्हारे प्राण ना उठे फिर भी भूल हो गई खोदे चलो खोजे चलो हर जगह से तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो क्योंकि हर जगह वही चिता है आवरण कितने ही हो आवरण उघाड़े जा सकते है न तो आवरणों को पकड़ना और ना आवरणों से भयभीत हो के भाग जाना दुनिया में दो तरह के काम होते रहे कुछ लोग आवरण पकड़ लेते हैं किन्हीं ने खिड़की की पूजा शुरू कर दी और उनकी मूलता को देखकर कुछ लोग खिड़की को छोड़ के भाग गए ऐसे भागे हैं कि खिड़की के पास नहीं आते दोनों भूल कर दी क्योंकि तो सूरज खिड़की से ही देखा जा सकता है न तो पूजने वाला देख पाएगा और न भगोड़ा देख पाएगा संसार परमात्मा की खिड़की है भोगी भी नहीं देख पाता और जिसको तुम योगी कहते हो वो भी चूक जाता है भोगी ने जोर से पकड़ लिया संसार योगी इतना घबरा गया भोगी की पकड़ देखकर कि उसने कर लिया और भागा जंगल की तरफ लेकिन संसार उसका ही है वही यहां तरंगित है। यह गीत उसका इस बासुरी पर उसी के स्वर उठ रहे बांसुरी को ना तो पकड़ो ना बासुरी से डरो बांसुरी से आते हुए अज्ञात स्वरों को पहचानो बांसुरी का भी सम्मान होगा सच्चे धार्मिक व्यक्ति के मन में संसार का अनादर नहीं होता सम्मान होता है क्योंकि यही तो परमात्मा से जोड़ने का उपाय है यही तो सेतु है। सच्चा व्यक्ति संसार का भी अनुग्रहित होता है क्योंकि इसी ने परमात्मा तक लाया सच्चा व्यक्ति अपने देह का भी अनुग्रहित होता है क्योंकि यह देह वाहन सच्चा व्यक्ति किसी चीज के विरोध में ही नहीं होता सब चीजों का उपयोग कर लेता है समझदार वही है जो जहर का अमृत की तरह उपयोग कर ले वही कुशल वही बुद्धिमान जहर औषधि बन जाता है समझदार के हाथ और ना समझ के हाथ में अमृत भी जहर बन सकता है यह याद रखना धर्म भी किन्हीं लोगों के हाथ में जहर हो गया है और संसार भी किन्हीं लोगों के हाथ में परमात्मा का दर्शन बन गया है इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम कहा हो सवाल ये नहीं है कि तुम संसार में हो कि पहाड़ पर हो एकांत में हो कि भीड़ में हो सवाल ये है तुम्हें कला आती या नहीं जीवन का माध्यम की तरह उपयोग करने की कला का नाम धर्म है यहाँ हर चीज उसके ही मंदिर की सीढ़ी है पत्थर मत समझो इन सीढ़ियों को रुक मत जाओ अटक मत जाओ चढ़ो और पार उठो तब तुम धन्यवाद करोगे इन सीढ़ियों का लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक यहां हर चीज झूठी हो जाती हर चीज झूठी क्यों हो जाती क्योंकि तुम साधन को साध समझ लेते बस तभी सब झूठ हो जाता है जहां प्रेम भ्रांत से अटका है वही प्रार्थना का जन्म असंभव हो जाता है और जहां प्रेम ने भ्रांति में अटकाव ना पाया और भ्रांति के बीच से अपनी नाव को खेते आगे निकल गया वही प्रेम प्रार्थना बन जाता है और जो लोग संसार की भ्रांति में नहीं पड़ते वे ही सदगुरु की तलाश करते सदगुरु की तलाश कब शुरू होती कौन व्यक्ति सदगुरु के हाथ में अपने को छोड़ेगा हर कोई नहीं छोड़ता कौन छोड़ता है कुछ करते ख्याल रखना पहली बात जिसने सब तरफ से सिरमार के पटक देख लिया जिसने सब तरफ से कोशिश करके देख ली जो भी उससे हो सकता था कर चुका और हर जगह हार पाई और हर जगह पराजय मिली हर जगह दीवाल आ गई और द्वार न मिला जिस दिशा में खोजा वही व्यर्थता हाथ लगी जिसके भीतर अपनी असफलता का बोध प्रगाढ़ हो जाता है कि मैं मेरे ही कारण खोज ना पाऊंगा क्यों न खोज पाऊंगा क्योंकि हर असफलता से ये बात दिखाई पड़ने लगती है कि मेरा ये मैं भाव ही मेरी सारी असफलताओं का आधार है तो मैं जो भी करता हूं मेरा मैं भाव और मजबूत होता है मैं पूजा करता हूं तो अहंकार बढ़ता है मैं त्याग करता हूं तो अहंकार बढ़ता है मैं दान करता हूं तो अहंकार बढ़ता है मैं जो भी करता हूं मेरा कृत्य मेरे अहंकार को और सजा जाता और मजबूत बना जाता और यही अहंकार मुझे तोड़ रहा है अहंकार यानी मैं अलग हूं अहंकार अर्थात मैं इस विराट के साथ एक जब तक एक ना हो जाए इस विराट के साथ हम हम इसे जान ना पाएंगे हम तरसते ही रहेंगे हम भटकते ही रहेंगे और अहंकार बाधा है और जो भी मैं करता हूं उस अहंकार मजबूत होता है विनम्रता भी साध लो तो भी अहंकार मजबूत होता है विनम्र आदमी का भी बड़ा गहन अहंकार हो जाता है कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं मुझसे ज्यादा निर और कोई नहीं ये भी अकल वही है पुरानी, कुछ फर्क न पड़ा तब धन की अकल थी की अकल थी। अब भी अकल है अकल नए रूप ले ली, अकल नए द्वार से प्रवेश कर गई। सामने के दरवाजे से दिखाई भी पड़ती थी अब पीछे के दरवाजे से आ गई। सामने थी तो बचने का उपाय भी था उसने पीछे से गर्दन पकड़ी अब पहचान मुश्किल हो जाएगी इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्माओं में जितना अहंकार होता है उतना किसी और में नहीं होता ये ऐसे ही नहीं है अकारण नहीं है इसके पीछे पूरा विज्ञान है महात्मा ने बड़ी कोशिश की सब त्यागा सब सुख छोड़े सुविधा छोड़ी सुरक्षा छोड़ी सब तरह से अपने को कष्ट दिए तप किया व्रत उपवास किए योग किया साधन बिठाए सब किया इस करने में ही अहंकार मजबूत हुआ तुम ऐसा समझो करता का जहां जहां भाव उठता है वहां वहां अहंकार को भोजन मिलता है अहंकार में नया खून पड़ता है जब ये बात दिखाई पड़ती है कि मैं बाधा हूं और मैं जो भी करता हूं उससे मैं मजबूत होता है इसलिए मेरे किए कुछ भी ना होगा तब आदमी सदगुरु की खोज में निकलता है तब हम उसे खोजें, जिसके किए कुछ हो सके हम किसी के चरणों में अपने को गिरा दें। हम कहने दें कि मैं तो हार गए अब मैं समर्पित हूं अब मुझे तोड़ो मुझे मिठाओ मुझे फिर से बनाओ पहली बात स्मरण रखना जो अपने मैं की यात्रा से बुरी तरह पराजित हो गया है वही व्यक्ति सदगुरु के चरणों में जाता है दूसरी बात जो व्यक्ति संसार और जीवन के अनुभव से इतना ज्यादा व्याकुल हो गया है कि अब अगर ये पूरा संसार भी उसे मिलता हो तो वो लेने को राजी नहीं जिसने देख लिया है कि यहां मिल जाए चीजें तो भी दुख है न मिले तो भी दुख है जीतो तो दुख है हारो तो दुख है जिससे हार ही नहीं पकड़ ली बल्कि जिससे जीत में भी हार दिखाई पड़ गई जिसने सब आशाएं छोड़ दी जो आशा से शून्य हो गए वही व्यक्ति सदगुरु के चरणों में जा सकता है क्यों क्योंकि सदगुरु के चरणों में जाना मृत्यु के चरणों में जाना है सदगुरु तो उठाएगा तलवार टुकड़े-टुकड़े कर दे तो तुम्हारा नया जन्म हो पुनर्जन्म हो टुकड़े टुकड़े करे तो ही जन्म जन्मों का कचरा जो तुम्हारे ऊपर इकट्ठा हो गया जैसे तुम समझते हो कि मैं हूँ उससे तुम्हारा छुटकारा हो लेकिन टुकड़े टुकड़े होने को मरने को वही राजी हो सकता है जिससे अब जीवन में कोई आशा नहीं रही अगर जीवन में थोड़ी भी आशा रही तो तुम कहोगे कि अभी थोड़ी और कोशिश कर लू शायद अब तक नहीं हुआ है कल हो जाए थोड़ा और दौड़ लू थोड़े और उपाय बिठा लू कौन जाने सफलता मिल जाए तो तुम भाग जाओगे फिर तुम मरने को राजी नहीं हो सकते फिर तुम अपने को दांव पे नहीं लगा सकते पुराने शास्त्र कहते हैं आचार्यो मृत्यु गुरु तो मृत्यु है गुरु के पास जाना तभी संभव है जब जीवन तुम्हें मृत्यु जैसा मालूम पड़ने लगे जब तुम्हें ऐसा लगे अब अपने पास गंवाने को कुछ है ही नहीं यह जो भी है सब व्यर्थ ये तो कोई ले ले तो अच्छा कोई लूट ले तो अच्छा कोई छीन ले तो अच्छा जब तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ने लगे कि तथा का तो जीवन मृत्यु जैसा है तभी तुम्हें मृत्यु जीवन जैसी मालूम पड़ेगी। इतनी बड़ी क्रांति जब घटती है तो कोई सदगुरु के चरणों में जाता है ये आज के वचन सदुगुरु के चरणों में पहुंचकर जो घटनाएं घटती उस संबंध में महत्वपूर्ण है गहरे इशारे में भरे एक एक इशारे को पकड़ना सिला सवार राज नब कोई रज सिरु गढ़े सोई पूजे किन हो राज पत्थर से एक मूर्ति बनाता है एक मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है राम की कृष्ण की बुद्ध की महावीर की हजारों लोग उसकी पूजा करते पत्थर की मूर्ति की पूजा करते जानते हैं भली आदमी ने गढ़ी जानते हैं भली भांति पत्थर पत्थर चाहे कितने ही सुंदर रूप दो प्राण नहीं डाले जा सकते बुद्ध की मूर्ति में कितना ही खोजो बुद्ध को ना पा सकोगे वहां कहा बुद्ध वहां कहा चेतना वहां कहा समाधि पत्थर की मूर्ति में खोजने चलोगे तो पत्थर ही पत्थर पाओगे धोखा है प्रसिद्ध जैन गुरु एक को एक मंदिर में ठहरा रात थी सर्द उसे सर्दी लग रही थी उसने बुद्ध की एक मूर्ति उठा ली लकड़ी की मूर्ति थी और जला के ताप ली जब आग जला के ताप रात मंदिर के पुजारी ने मंदिर में अचानक आग जली देखी तो वो जागा भागा हुआ आया देखा तो भरोसे ही नहीं आया उसे इस आदमी को साधु समझ के ठहर जाने दिया था ये ऐसा दुष्कृत करेगा कि भगवान की मूर्ति जला देगा इसकी तो कल्पना भी ना थी और इक्कू जाहिर साधु था सारा देश उसे जानता था पुजारी भौचक का खड़ा रह गया है ने पूछा इतने भौचक के क्यों खड़े हो बैठो आंच तापलो सर्दी बहुत है उस पुजारी ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए हो भगवान की मूर्ति जला दी महापाप किया इससे बड़ा पातक नहीं हो सकता है उसकी बात सुन के एक खू ने पास में पड़ी अपनी लकड़ी उठाई अपना डंडा उठाया और जब मूर्ति तो जल चुकी थी अब राखी राख थी राख में डंडा घुमाने लगा जैसे कुछ खोजता हो पूछा उस पुजारी ने आप क्या कर रहे हो क्या खोज रहे हो उसमें कमे बुद्ध की अस्थियां खोजना पुजारी को भी हंसी आ गई उसने कहा तुम निश्चित पागल। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरी ही गलती होगी जो मैंने भीतर लकड़ी की मूर्ति में कहा बुद्ध की अस्थिया अब इक्कू के हंसने की बारी थी वो खिलखिला के हंसा उसने कहा तो फिर दो मूर्तियां और मंदिर में उनको भी ले आओ अभी रात बहुत बाकी ताटेंगे गप करेंगे जो मूर्ति बुद्ध की है उसमें बुद्ध की अस्थियां भी नहीं है बुद्ध की आत्मा तो कहा उसमें तो कुछ भी नहीं पत्थर ही है लेकिन हमारी आंखें रूप से अंधी हो गई आकृति से हम इस तरह से जुड़ गए कि पत्थर में भी आकृति होती तो धोखा हो जाता हमने आकृतियों से इतना प्रेम किया है कभी स्त्री से कभी पुरुष से कभी बेटे से पत्नी से पति से माँ से बाप से भाई से मित्र से हमने आकृतियों से इतना प्रेम किया है और धीरे धीरे हमें आकृति की ऐसी पकड़ हो गई कि हम पत्थर की मूर्ति को भी नमस्कार करने लगते क्योंकि आकृति वहां दिखाई पड़ती हम भूल ही गए की आकृति के पीछे आत्मा से प्रेम किया जाता है हमारी भ्रांति इतनी लंबी सदियों पुरानी जन्मों जन्मों पुरानी भ्रांति ऐसी गहन होकर बैठ गई कि कोई भगवान की मूर्ति बना के रख देता है आकृति दिखाई पड़ती हम झुके कैसे हम मूर्ता कर रहे हैं इसका हमें बोध भी नहीं होता होगा भी नहीं क्योंकि और भी हजारों झुक रहे हैं जब इतने लोग झुक रहे हैं तो हम सोचते हैं ठीक ही होगा इतने लोग गलत नहीं हो सकते जा बनट सा से किसी आदमी ने कहा उसने कुछ वक्तव्य दिया था वक्तव्य ऐसा था कि कोई राजी ना हो बनट को ऐसे वक्तव्य देने की आदत थी जैसे उसने घोषणा कर दी कि वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती ये बात गलत है सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता अब बनटसा कोई वैज्ञानिक नहीं है उसे कहने का भी कोई हक नहीं है किसी ने जाके कहा कि आप क्या कहते सारी दुनिया मानती सारे वैज्ञानिक मानते कि पृथ्वी ही सूरज के चक्कर लगाती इतने लोग मानते हैं तो गलत ना मानते होंगे बनरसा ने कहा इतने लोग मानते हैं तो बात सही हो ही नहीं सकती इतने लोग मानते हैं तो गलत ही होगी भीड़ गलत के साथ ही खट्टी होती सत्य के साथ भीड़ इकट्ठी हो नहीं पाती सत्य को तो विरले चुनते रही मेरे वक्तव्य की बात तो उसने कहा मेरे वक्तव्य का कारण मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैं जिस पृथ्वी पर रहता हूँ वो पृथ्वी किसी का चक्कर लगा है। जब मैं यहाँ रहता हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ कम से कम तब तक सूरज ही इस पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वो आदमी के अहंकार की मजाक उड़ा रहा है उसने तो व्यंग्य में ये बात कही थी लेकिन एक बात उसमें बड़ी सार्थक कही की इतने लोग मानते है तो सही नहीं हो सकता हमारा तर्क यही है कि इतने लोग मानते हैं तो सही होगा इसलिए सारे दुनिया के धर्म इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनकी संख्या कैसे बढ़ जाए क्योंकि संख्या के बल से ऐसा लगता है उनकी मान्यता सच हो जाएगी तुम भी इसी कोशिश में होते हो तुम्हें डर होता है कि अगर अपनी बात को मानने वाले तुम अकेले हो तो तुम्हें खुद ही संदेह होता है कि जरूर कुछ गलती होगी कोई और नहीं मानता मैं अकेला मानता अकेला नहीं ठीक सारी दुनिया गलत ऐसे कैसे हो सकता है इतने लोग गलत नहीं हो सकते इसलिए हर आदमी अपने विचार से दूसरे आदमी को राजी करने की कोशिश करता है क्यों अगर दूसरा राजी हो जाए तो भरोसा आता है कि मेरी बात जरूर ठीक होगी देखो दूसरे ने भी मानी तुम्हें अपनी बात पर तो खुद भरोसा नहीं दूसरे में भरोसा पैदा हो जाए तो तुम्हें अपनी बात पर भरोसा आ जाता है फिर भीड़ बढ़ने लगे तो भरोसा और बढ़ने लगता ईसाई चाहते हैं सारी दुनिया ईसाई हो जाए मुसलमान चाहते हैं सारी दुनिया मुसलमान हो जाए हिंदू चाहते हैं सारी दुनिया हिंदू हो जाए मतलब क्या है किसी को अपनी बात पर भरोसा नहीं भीड़ हो तो भरोसा है जितनी बड़ी भीड़ हो जाए उतना भरोसा आ जाए इतने लोग मानते हैं तो ठीक ही मानते होंगे तुम जरा ख्याल रखना सावधान रहना सत्य बहुत थोड़े लोगों के पल्ले पड़ता है क्योंकि सत्य को अपने आंचल में लेने के लिए मिटने की तैयारी चाहिए झूठ सभी के पल्ले पड़ जाता है क्योंकि झूठ कोई तुमसे मांग ही नहीं करता झूठ तो कहता है मैं मुफ्त मिलने को तैयार में यह रहा तुम बस मुझे ले लो और झूठ सब तर्क देता है कि मैं सच क्यों सत्य तो कोई तर्क ही नहीं देता सत्य तो सिर्फ घोषणा करता है और घोषणा महंगी जो भी उसे लेने जाता जल जाता राख हो जाता राख हो जाता तभी ले पाता तुम देखते हो रोज आदमी मूर्ति गढ़ रहा है फिर मूर्ति एक दिन बनकर तैयार हो गई फिर मंदिर में उसकी स्थापना हो गई फिर चले तुम पूजा करने तुम्हें कभी यह भी ख्याल नहीं आता आदमी की बनाई हुई मूर्ति में कहा परमात्मा होगा कैसे परमात्मा होगा परमात्मा शायद मिल भी जाए वहां जो परमात्मा का बनाया हुआ है किसी वृक्ष में मिल जाए भला किसी पक्षी में मिल जाए भला किसी आदमी में मिल जाए किसी स्त्री में मिल जाए मगर पत्थर की मूर्ति जो एक राज ने बनाई उसमें कैसे मिलेगा राज में मिल भी जाता मगर मूर्ति में नहीं मिल सकता लेकिन तुम तो मूर्ति की पूजा करते लाखों लोग कर रहे हैं और लाखों जन्मों से तुम कर रहे हो आदत हो गई आदत का निचोड़ क्या है निचोड़ इतना है हम आकृति से बंध गए आकृति के भीतर आत्मा है या नहीं इसकी भी हमें चिंता नहीं रही आकृति पूरी हो तो बस सब ठीक हो गया और मजा यह है कि आकृति भी कहा कोई पूरी होती तुमने परमात्मा देखा नहीं कैसे तुम उसकी मूर्ति बना रहे हो तुम्हारी सब मूर्तियां सुंदर पुरुषों की मूर्तियां जिनमें कभी कभी परमात्मा की झलक उतरी थी मगर खिड़की को पकड़ लिया तुमने राम की मूर्ति खिड़की का ढांचा है राम जब चलते पर, थोड़े से लोगों ने उन्होंने देख पाया होगा परमात्मा को बहुत थोड़े से लोगों ने कुछ थोड़े से भक्तों ने कुछ थोड़े से शिष्यों ने जो झुक गए होंगे समग्र रूप से इस खिड़की में से होगा परमात्मा का अनुभव हुआ होगा उन्होंने घोषणा की राम प्रभु के अवतार राम भगवान तब से तुम खिड़की की पूजा कर रहे हो तब से धनुधारी राम की मूर्ति बना ली ये खिड़की है बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की मूर्ति खिड़की है समाधि में बैठे बुद्ध की मूर्ति खिड़की है और कई बार ऐसा होता है कि बुद्ध सामने खड़े हो तो तुम न पहचानोगे और बुद्ध की मूर्ति रखी तुम जल्दी झुक जाओगे प्रत्सन झुक जाओगे कुछ और भी मनुष्य के मन की बात समझ लेनी जरूरी मुर्दा चीज के सामने झुकने में कोई अड़चन नहीं होती अहंकार को चोट नहीं लगती जीवित व्यक्ति के सामने झुकने में अहंकार को चोट लगती अपने ही जैसे व्यक्ति के सामने झुकना आखिर बुद्ध होंगे भगवान हैं तो हमारे जैसे हड्डी मांस मज्जा हमारी जैसी देह हमारी जैसी भूख लगती प्यास लगती रात थकते और सोते बच्चे थे जवान हुए बूढ़े हुए मरे हमारे जैसे बीमार भी होते थे बुद्ध के साथ एक वैध हमेशा चलता था वैद्य का नाम जीवक था वो बुद्ध के देह की चिंता करता था तुम अगर बुद्ध को देखने जाते और तुम जीवक को देखते तुम कहते ये कैसे भगवान इनको भी बीमारी होती भगवान को कैसी बीमारी ये भी थक जाते ये भी बूढ़े होने लगे इनके भी हाथ पैर कपने लगे ये तो फिर हम जैसे ही मनुष्य हाँ तुम्हारी पत्थर की मूर्ति में खूबी है बीमार नहीं होती भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती मूर्ति थकती नहीं बैठी है सो बैठ, दिन आ जाए रात आ जाए बैठी ही रहती हिंदू दया करके उसको लिटा के सुला देते महाराज सो तुम्हारे बैठे बैठे हम थके जा रहे हैं अब आप विश्राम करो झूले पे लेटा देते रजाई उड़ा देते सर्दी हो तो पट बंद कर देते कि अब झंझट छूटे नहीं तो ये बैठे ही ये अपनी बांसुरी बजाए से ले जा रहे हैं अगर हमें घर भी जाना और भी हजार काम कोई यही काम थोड़ी तो रात को पट इत्यादि बंद करके ताला इत्यादि लगा के भगवान को लिटा के वो अपने काम में गए सुबह फिर मंदिर खुलेगा फिर उनको उठाएंगे दतुन करवा देंगे हाथ में धुला देंगे नहला देंगे स्नान करवा के फिर बिठा देंगे एक बात तुमने देखी पत्थर की मूर्ति में तुम्हें एक बात साफ हो जाती है। तुम जैसी नहीं जीवित आदमी तो तुम जैसा होता है तुम जैसा और तुम जैसा नहीं लेकिन वो जो दूसरा हिस्सा है वो तो शिष्य को दिखाई पड़ता है तुम जैसा सभी को दिखाई पड़ता है बुद्ध जब बुद्ध होकर अपने घर वापस लौटे तो बुद्ध के बाप को भी दिखाई नहीं पड़ा कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए कैसे दिखाई पड़े अक्सर ऐसा हो जाता है जिनसे हमारे बहुत लगाव है आसक्तियां हैं जिनको हमने सदा से जाना है उनमें तो दिखाई पड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बुद्ध के बाप को कैसे दिखाई पड़े जानते हैं सदा से इस छोकरे को उनके ही घर में पैदा हुआ उनसे ही पैदा हुआ बचपन से जानते बुद्ध द्वार पर खड़े और बाप नाराज और बाप अपने गुस्से में बके जा रहे हैं जैसे सब बाप बकते बाप यानी जो बके वो बक रहे हैं एकदम गुस्से में है तूने धोखा दिया तूने गद्दारी की मैं भूला हो गया हूं और मुझे छोड़ भाग गया ये कोई बात है एक ही तू मेरा बेटा है इकलौता है ये सारा राज्य तेरे लिए तेरे ही साथ मेरी सारी आशा जुड़ी मैं तुझे माफ कर दूंगा तू अभी भी लौटा अभी भी क्षमा मांग ले मेरे पास बाप का दिल मैं तुझे प्रेम करता हूं तेरी सब भूल चूक माफ कर दूंगा चल तू आ गया ठीक घर आया ठीक ये क्या भिक्षा पात्र इत्यादि लिए खड़ा है हमारे परिवार में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी हम सदा सदा से सम्राट होते रहे क्यों हमारी बेजती करवा तू इस गांव में भीख मांगेगा ये तेरी राजधानी यहाँ गांव के गरीब तो भीख देंगे जो हम हमसे पलते थोड़ी शर्म खा थोड़ी हमारी प्रतिष्ठा का ख्याल कर थोड़े मेरे बुढ़ापे की तरफ देख बुद्ध दिखाई नहीं पड़ रहा है बेटा दिखाई पड़ रहा है बाप नाराज बुद्ध ने पता है क्या कहा सब सुना और जब बाप थोड़े थक गए तब बुद्ध ने कहा कि एक बार गौर से मुझे तो देखें जो आपका घर छोड़ गया था वही मैं वापस नहीं लौटा तब से गंगा का बहुत पानी बह गए मैं कोई और ही होकर लौटा मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं कुछ देने आया हूँ ऋण चुकाने आया मुझे कोई संपदा मिल गई आपका साम्राज्य ठीक नीचे कोई और बड़ा साम्राज्य मिल गया है मैं उसमें आपको भागीदार बनाने आया हूं लेकिन बाप तो बाप बाप ने कहा छोड़ मैं तुझे सदा से जानता हूं क्या मैं तुझे पहचानता नहीं तो किसी और को कहना की तू तो दूसरा होकर आया तू वही है मेरा बेटा तुम समझते हो कठिनाई क्या हो रही कठिनाई ये हो रही बाप सिर्फ आकृति को देख रहे भीतर जो घटना घट गई जो नया आकाश खुला है जो प्राण नया निखार लिया है जो भीतर नया नाच उठा है ऊर्जा का जो नया स्वर नाद उठ रहा है जो भीतर ओहकार का जन्म हुआ है ये जो भीतर आज परमात्मा विराजमान हुआ है ये मंदिर अब खाली नहीं है इस मंदिर का भगवान आ गया है लेकिन इसको देखने के लिए तो शीर्षक चाहिए देखा बाप ने भी देखा धीरे धीरे झुके धीरे धीरे समझे देखा लेकिन पहले तो इतनी दिखाई पड़ा कि मेरा बेटा वापस लौट आया मेरा बेटा इतना ही दिखाई पड़ा जिंदा आदमी के सामने झुकने में अर्चन पहली अर्चन तुम्हारे ही जैसा तुमसे भिन्न का इसलिए सारे दुनिया के धर्म अपने शास्त्रों में अपने सदगुरुओं को भिन्न बताने की कोशिश में एक दूसरे से बिल्कुल होड़ करते ईसाई कहते हैं कि जीसस का जन्म कुआरी कन्या से हुआ अब यह मूढ़ता की बात है निपट मूढ़ता की बात मगर इसके पीछे कारण क्या है कारण यही है कि सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे बुद्ध तुम्हारे महावीर कुछ खास नहीं खास नहीं। जीसस देखो कुआरी कन्या से जन्म हुआ है हुआ कृष्ण का कुरी कन्या से जन्म जैसे और आदमी जन्मते हैं ऐसे ही कृष्ण जन्मे अब बड़ा मुश्किल है हिंदुओं में अपनी कहानी बदल भी नहीं सकते कृष्ण के संबंध कहानी वो पहले लिख चुके, लुक चुके। जीसस की कहानी नई है महावीर की कहानी लिखी जा चुकी थी अब बदलाहट की नहीं जा सकती मगर उनने भी अपने अपने जीतों और कोशिश की है ये बात उनको ख्याल में नहीं आई थी उनको दूसरी बातें ख्याल में आई थी उनसे तुम पूछो तो वो अपनी दूसरी बातें बताते जैन कहते हैं कि महावीर को सर्प ने काटा तो उनके शरीर से खून की जगह दूध बहा जब जीसस को सूरी लगी थी तो खून बहा आदमी जैसे आदमी क्या खूबी खूबी थी महावीर को काटा जहर ने सांप ने दूध बहागलपन की बात अगर शरीर में दूध भरा हो तो कभी का दही बन जाए कोई सांप के काटने तक रुका रहता कभी के सड़ गए होते महावीर दही दही की बात आने लग भक्त भी दूर दूर बैठते शरीर से कहीं दूध निकलते लेकिन विशिष्टता बतानी आदमी के मन की कमजोरी बुद्ध भी बौद्धों के हाथ में पड़ गए उन्होंने तो भी छोड़ा नहीं उन्होंने भी कहानियां कह ली सिद्ध करनी ही होगी बौद्धों ने लिखा है कि बुद्ध का जन्म हुआ खड़े खड़े माँ के पेट से पैदा हुए खड़े खड़े और एकदम पैदा ही हुए खड़े खड़े इतना नहीं सात कदम चले भी और सात कदम चल के अपने बुद्धत्व की घोषणा की गलपन की बातें लेकिन ये कहानियां गढ़नी पड़ी ये कहानियां इसलिए गढ़नी पड़ी ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम्हारे जैसे नहीं तुमसे भिन्न तुमसे बिल्कुल अनूठे मोहम्मद अपने घोड़े पर चढ़े चढ़े सीधे स्वर्ग चले गए कम से कम घोड़ा तो छोड़ जाते घोड़ा भी ले कुछ न कुछ हमें बनाना पड़ेगा लेकिन जब आदमी जिंदा होता है तब ये बातें नहीं बना सकते तुम क्योंकि जिंदा आदमी तुम्हारी इन सारी कहानियों को खंडित कर देगा अगर बुद्ध होते तो खुद ही हंसते वो कहते ये क्या पागलपन है अगर जीसस होते तो खुद ही हंसते अगर महावीर होते तो ये खुद ही हंसते जैसे मैं हंस रहा हूँ ऐसे ही महावीर हंसते वो खुद ही कहते कि मैं दही हो जाता ये मैं महावीर से पूछ के ही कह रहा हूं यही उन्होंने कहा होता लेकिन जब एक सदगुरु विदा हो जाता है तो शिष्यों के हाथ में तुलिका होती फिर वो रंग देते फिर मूर्ति को गढ़ते सब तरह से ऐसा बनाते हैं कि वो भिन्न दिखाई पड़ने लगे पृथक दिखाई पड़ने लगे सामान्य न रह जाए अद्भुत हो जाए भेद जितना हो जाए तुम में और मूर्ति में उतना ही है तुम्हें झुकने में उतनी आसानी हो जाती है, मुर्दा गुरु के सामने झुकने में बड़ा रस होता है क्योंकि मुर्दा गुरु तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता जिंदा गुरु तुम्हें मार डालेगा मुर्दा गुरु तुम्हें क्या मारेगा मुर्दा गुरु के तो मालिक तुम हो, जिंदा गुरु तुम्हारा जिंदा गुरुन में अपने हाँ। अपने उसके हाँ अपनी गर्दन देना मुर्दा गुरु के हाँ सामने झुकने में कुछ अड़चन नहीं मुर्दा गुरु तुम्हारे हाथ में जब सुलाव सोएगा जब उठाओ उठेगा जब बिठाओ बैठेगा तुम जो करवाओगे वैसा करेगा मुर्दा गुरु तुम्हारे पीछे चलेगा जिंदा गुरु के पीछे तुम्हें चलना होगा वहाँ अड़चन वहाँ कठिनाई इसलिए लोग मूर्ति की पूजा करते अतीत की पूजा करते मुर्दों की पूजा करते जीवित सामने खड़ा रहे तो निंदा करते इनकार करते, करते जिंदा को नहीं मान सकते सिला समारी राजने का ही नवे सब कोई रजब कह रहे हैं ये मजा देखो किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी है और सब उसके सामने झुक रहे हैं गुरु गढ़ है और गुरु शिष्य को गढ़ता है शिष्य की शिला को गढ़ता है तोड़ता है काटता है नया रूप देता है नई आत्मा सोई पूजे किन हो मुश्किल से कोई इसको पूजने वाला मिलता है मुश्किल से देखने वाला मिलता है पूजने वाली की तो बात ही छोड़ो पहचानने वाला मुश्किल से मिलता है तुमने अपने मन की यह वृत्ति देखी अगर कोई किसी की निंदा करता हो तो तुम तत्क्षण स्वीकार कर लेते हो बिना विवाद के निरीक्षण करना कोई आके कहता कि फला आदमी बड़ा बेईमान तो तुम ये नहीं कहते भाई पहले प्रमाण दो तब मानूंगा तुम कह, कोई कहता कि फला आदमी बड़ा जालसाज चोर लुच्चा तुम बिल्कुल मान लेते हो तुम एकदम ऐसा सत्संग करने लगते हो इस आदमी का एकदम कान ही कान हो जाते तुम कहते हो क्या बात कही कुछ और सुनाओ ये तो मुझे पता ही था कि आदमी ऐसा है आज तुमने बिल्कुल सिद्ध कर दिया तुम प्रमाण नहीं मांगते और तुम यही बात दूसरे से कहोगे थोड़ा और मिर्च मसाला मिलाओगे लेकिन अगर कोई किसी की प्रशंसा करता हो कोई आके कहे कि फला आदमी बड़ा साधु बड़ा सच्चरित्र ध्यानी प्रभु का प्यारा तुम कहोगे छोड़ो बकवास देख लिए बहुत प्रभु के प्यारे सब धोखा धोखाधड़ी है सब पाखंड है कहा के साधु कहा की बात कर रहे हैं सतयुग में होते थे साधु अब ये कलयुग चल रहा है ये पंचम काल चल रहा है आप कहां साधु भ्रांति में मत पड़ो सावधान रहना सब छुपे लुटेरे जरा नींद लग गई जेब कट जाएगी तुम लाख प्रमाण पूछोगे कि प्रमाण क्या है और कठिनाई ये है किस साधुता के लिए क्या प्रमाण हो सकता है कठिनाई यह है कि भीतर किसी के परमात्मा की छवि उतरी इसका क्या प्रमाण हो सकता है कोई प्रमाण नहीं हो सकता हो तुम प्रमाण पूछते हो फिर प्रमाण दिया नहीं जा सकता तो तुम हंसते हो तुम कहते हो हम पहली कहते थे अपने मन के इस खेल को समझना निंदा तुम स्वीकार कर लेते हो प्रशंसा तुम स्वीकार नहीं करते क्यों क्योंकि जब भी किसी की निंदा होती तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती तुम कहते हो इससे तो हम ही भले सारी दुनिया गंदी है इसकी तुम जो घोषणा करते हो उसका यह मतलब नहीं होता कि सारी दुनिया की गंदगी से तुम्हें कोई एतराज तुम यही कह रहे हो कि मेरे सिवाय यहां सब गड़बड़ है इसलिए तुम रोज जल्दी से सुबह उठ के अखबार पढ़ते हो और जिस अखबार में जितनी ज्यादा हत्याओं की चोरियों की बेईमानियों की खबरें हो उसको उतने ही रस विमुग्ध होकर पढ़ते हो अखबार पढ़कर तुम तो निश्चिंत हो जाते हो चित्त हल्का हो जाता है तुम कहते हो इनसे तो हनी बेहतर इससे तो हनी ज्यादा सच्चरित्र इतना बुरा तो हमने भी नहीं किया लेकिन अगर कोई किसी की प्रशंसा करता हो तो तुम्हारे मन में चोट पड़ती तो हमसे भी कोई बेहतर है इस दुनिया में अहंकार को अड़चनाती तुम स्वीकार नहीं करना चाहते तुम्हारे मन में सहज भाव अस्वीकार का उठता है तो रज्जब कह रहे हैं कि बड़ी अजीब बात है कोई राज पत्थर की मूर्ति बना देता है लोग पूजने चल पड़ते और कोई गुरु जीवंत परमात्मा को उतार देता है शिष्यों में तो भी पूजा करने वाला मुश्किल पूजा करने वाला दूर स्वीकार करने वाला मुश्किल अंगीकार करने वाला मुश्किल स्वीकार अंगीकार करने वाला दूर जो विपरीत ना हो जाए विरोध में ना हो जाए ऐसा आदमी मुश्किल जो मिटाने को तैयार ना हो जाए ऐसा आदमी मुश्किल कोई मानने को राजी नहीं होता कि तुम ध्यान को उपलब्ध हो गए कोई मानने को राजी नहीं होता कि तुम प्रार्थना को उपलब्ध हो गए कि तुम्हें समाधि उपलब्ध हुई गुरु ज्ञाता प्रजापति सेवक माटी रूप शिष्य तो मिट्टी की तरह आता है गुरु के पास गुरु निर्माण करता परमात्मा को आह्वाहन करता स्थिति बनाता परमात्मा को पुकारता शिष्य की क्यारी को तैयार करता है बीज बोता है आकाश से बादलों को पुकारता है सूरज को पुकारता सारे अस्तित्व को निमंत्रण देता है कि क्यारी तैयार हो गई है बीज भी डाले जा चुके हैं आओ मेघ परसो आओ सूरज फेको अपनी किरणें इधर शिष्य को तैयार करता है उधर परमात्मा को आमंत्रित करता है गुरु का यही दो काम है इस तरफ शिष्य की तैयारी कि वो पात्र बन जाए और उधर परमात्मा को पुकार कि जब शिष्य पात्र बन के तैयार हो तो परमात्मा उसने बरसे और परमात्मा उसमें भर जाए पत्थरों की मूर्तियों में नहीं परमात्मा उतरता है मृण में, में परमात्मा नहीं उतरता चिन्ह में, में परमात्मा उतरता है किसी में तेरे खदोखाल का जमाल ना था बना बना के मिटा रहा हूं तस्वीर तुम बनाते रहो तस्वीर तुम्हारी सब तस्वीरें तुम्हें तस्वीरे गलत मालूम पड़ेंगी क्योंकि किसी में भी उसका नक्श ना उतरेगा उसका रूप ना उतरेगा उसका सौंदर्य ना उतरेगा किसी में तेरे खदोखाल का जमाल ना था किसी में वो सौंदर्य नहीं बना बना के मिटा रहा हूं तस्वीर कितनी मूर्तियां आदमी ने परमात्मा की गढ़ी हैं मिटाई हैं फिर बनाई हैं कितने चित्र रंगे फिर रंग भरे फिर रंग भरे सदियों से आदमी यही करता रहा गुरु कुछ और प्रक्रिया करता है शिष्य को सिर्फ भूमि का बनाता है शिष्य की मिट्टी से सिर्फ घड़ा तैयार करता है परमात्मा भर जाता है जब भी तुम्हारी पात्रता पूरी होती तत् घटना घट जाती एक क्षण का भी व्यवधान नहीं होता है गुरु ज्ञाता प्रजापति इसलिए रज्जब कहते हैं कि गुरु न केवल ज्ञाता है जानने वाला है प्रजापति भी है निर्माता भी है सेवक माटी रूप रज्जब रजसु फेर फेरके घले कुंभ अनूप मिट्टी को फेर फेर के मिट्टी को निर्मित कर करके उस अद्भुत कुंभ को बना लेता है उस अद्भुत घड़े को बना लेता है घड़ीले कुंभ अनूप जिसमें निराकार उतर आता है अरूप उतर आता है उस अद्भुत घड़े को भर लेता है कुंभ का अर्थ यही होता है जिस दिन शिष्य का घड़ा तैयार हो गया जिस दिन शिष्य की पात्रता तैयार हो गई जिस दिन शिस्त्र कुंभ हो गया अब अपनी तरफ से कोई कमी ना रही अब सिर्फ उसकी प्रतीक्षा है अपनी तरफ से कोई अड़चन अटकाव नहीं अपनी तरफ से सब बाधाएं हटा दी कुंभ भीतर के पात्र का निर्माण जो धोबी की धमस सही उज्ज्वल हो चीज और जैसे धोबी पीटता कपड़ों को और गंदे कपड़े स्वच्छ होने लगते क्यों से तालिब निर्मला मार सहे गुरुपीठ जो गुरु की मार सहने को तैयार हो जाता है वही निर्मल हो पाता है वही खोजी कुंभ बन पाता है क्यों से तालिब निर्मला मार सहे गुरुपीठ बड़ी तैयारी चाहिए बड़ा साहस चाहिए जोखम उठाने की कुबत चाहिए जोखिम भारी कौन जाने कुंभ बनेगा कि नहीं बनेगा बना बनाया मिट जाए हाथ की आधी रोटी छूट जाए और पूरी रोटी ना मिले क्या पता दुनिया भी समझदारी कहती है हाथ की पूरी रोटी हाथ की आधी रोटी भी दूर की पूरी रोटी के लिए मत छोड़ना हाथ की आधी भली, लेकिन शिष्य के पास जाके तो गणित पूरा उलटना पड़ता है वहाँ दूसरे गणित लागू होते हैं। अगर वहा पूरा पूरा छोड़ोगे तो ही पूरा पूरा के पाने के हकदार बनोगे वहां जरा सी कंजूसी की उतनी ही कमी रह जाएगी उतना ही घड़े में छेद रह जाएगा निन्यानबे प्रतिशत गुरु के साथ रहे और एक प्रतिशत साथ ना रहे उतना ही छेद रह जाएगा उतना ही छेद काफी है घड़े में कोई हजार छेद थोड़ी जरूरी है उसे खाली रखने को एक छेद भी काफी नाव में हजार छेद थोड़ी चाहिए डुबाने के लिए एक छेद भी काफी अच्छि होना पड़ेगा 100 प्रतिशत गुरु के साथ होना पड़ेगा 100 प्रतिशत साथ होना कठिन मामला है दुर्गम 100 प्रतिशत साथ वही हो सकते हैं जो अपने अहंकार को पूरा झुकाने को राजी हो अहंकार कहेगा थोड़ा संभाल के चलो थोड़ा बचा के चलो थोड़े दूर दूर रहो अर्चिन ज्यादा आ जाए तो निकल भागने का अवसर रहे एकदम पास मत चले जाओ कि निकल ना सको बाहर यहाँ मैं जानता हूं ऐसे लोग भी हो जाते, जो फासला रखते जो दूरी दूरी रखते जो होशियारी से सन्यासी जो कहते हैं कुछ होता हो तो देख ले कुछ ना होता हो तो निकल भागेंगे हमेशा वहां खड़े रहते हैं परिधि पर केंद्र तक नहीं आते क्योंकि तो केंद्र पर आ जाएंगे तो निकल नहीं भाग सकेंगे यहाँ तक हो जाता ऐसा होता है जिनको जाना है या सोच के आए हैं कि पता नहीं सत्संग जमे ना जमे वो दूर बैठ जाते किनारे पे बैठ जाते क्योंकि वहां से निकलने में सुविधा रहेगी अगर जाना हो बीच सत्संग से उठ के तो किनारे से निकल जाने में आसानी रहेगी ऐसे ही लोग किनारे पर खड़े रहते हैं इस ख्याल में कि क्या पता दोनों नाव पर पैर रखते एक पैर गुरु के हाथ में रख देते एक पैर अपने पुराना संसार में जमाए खड़े रहते कि अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो ऐसा ना हो कि ना घर के रहे ना घाट के कहीं ऐसा ना हो कि दोनों गए माया मिली ना राम राम मिलते हो तो ठीक ना मिलते हो तो कम से कम माया बची रहे इतनी होशियारी से जो गुरु के पास आएगा वह नहीं आ पाएगा होशियार और गुरु का संबंध नहीं बनता है। चतुर चूक जाते गुरु से संबंध उनका बनता है जो सरल भोले भाले जो कहते हैं बहुत से बहुत यही होगा ना कि मिटेंगे ऐसे रह के भी क्या पाया चलो अच्छे हाथों से मिटे ये भी कोई कम सौभाग्य नहीं ऐसे प्यारे हाथों से मिटे ये भी कुछ कम सौभाग्य नहीं मिटना तो था ही मरना तो था ही यमदूत आते उनके हाथ से मिटते सदगुरु के हाथ से मिट गई अच्छा कम से कम मरने में एक प्रसाद तो होगा एक सौंदर्य तो होगा कम से कम परमात्मा को खोजने की राहत में मिटे ये तो आनंद होगा धन को खोजते खोजते भी मिटते हैं लोग हम परमात्माओं को खोजते खोजते मिटे अगर कहीं भी कोई परमात्मा है अगर कहीं भी कोई संभावना है तो ये भी क्या कम है कि हम उसे खोजते थे ये भी क्या कम सौभाग्य विरहण विरह रैन दिन बिन देखे दीदार शिष्य तो रात दिन गुरु के साथ हो जाता है रात दिन विरह में जीने लगता है और गुरु सिखाएगा क्या गुरु उसके मिलन की बातें करेगा ताकि तुम्हारे भीतर विरह पैदा हो इस किनिया को समझ लेना मुझसे लोग पूछते कि आप परमात्मा के मिलन की मोक्ष की निर्वाण ऐसी बात करते हैं इतनी बात करते हैं क्यों सिर्फ विधि की बात करें तो उस तक हम कैसे पहुंचे पहुंचेंगे तब हम देख लेंगे कि क्या होगा यह विधि ही है तुम्हें पता भी नहीं चल रहा यह परमात्मा के मिलन की निर्वाण की मुक्ति की ये जो रस की बात कर रहा हूं ये तुम्हारे भीतर विरह जगे इसलिए मिलन में जब रस जगेगा तो ही तो विरह में अग्नि पैदा होगी जब तुम दीवाने होने लगोगे उसे पाने को जितने तुम दीवाने होने लगोगे उतने ही तुम्हारे भीतर दिन रात एक सतत अंतरधारा बहने लगेगी आंसू बहने लगेंगे विरहन विरह रेन बिन देखे दीदार खूब उसकी तस्वीर खींचता हूं जानते हुए कि उसकी कोई तस्वीर नहीं बन सकती खूब उसके रूप रंग और सौंदर्य और आनंद का वर्णन करता हूं जानते हुए कि कोई भी शब्द उसके साथ न्याय नहीं कर सकते पर इसी कारण करता हूं कि तुम्हारे भीतर उसके दीदार का भाव पैदा हो तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा पैदा हो यह अभी जगह कि देखना है कि सब दांव पर लगता हो तो भी देखना कि परमात्मा को बिना देखे इस संसार से नहीं जाना है ये आंखें उसे देखकर ही बंद होंगी ऐसी उत्कंठा चके कुछ मोहब्बत के गम कुछ जमाने के गम यू भी नासाद हम यू भी नासाद हम जिंदगी का सफर है कि वादा तेरा जिस जगह से उठे थे वही है कदम कौन जाने मुलाकात फिर हो ना हो आज ही क्यों ना खोलें फरे बे कर्म दिल की दूरी तो है खेल तकदीर का फासले क्या नजर के भी होंगे ना कम चलो दूरी रहे परमात्मा से अनंत दूरी रहे तो रहे कम से कम नजर में तो परमात्मा आ जाए रात दूर के तारे भी देख के एक रसधार बह जाती तारों को कुछ हाथ में ही लेना तो जरूरी नहीं दिल की दूरी तो है खेल तकदीर का फासले क्या नजर के भी होंगे ना कम दीदार का अर्थ होता है कम से कम नजर का फासला तो उठे कम से कम नजर से नजर तो मिले अनंत रहा है फासला कोई बात नहीं एक बार ये भरोसा तो आ जाए ये अनुभव तो आ जाए कि परमात्मा है परमात्मा शब्द ही न रह जाए कहीं छोटी सी किरण कौंध जाए अनुभव बन जाए आप दिल के करीब हैं फिर भी आंख दीदार को तरसती याद गुजरे हुए जमाने की एक नागिन दिल को डसती, आप दिल के हैं करीब फिर भी आंख दीदार को तरसती और परमात्मा पास है पास से भी पास तुम भी अपने इतने पास नहीं हो जितना परमात्मा तुम्हारे पास है लेकिन फिर भी आंख दीदार को तरसती देखना चाहते पहचानना चाहते छूना चाहते उसकी सुगंध लेना चाहते उसका स्वाद लेना चाहते हैं यह स्वाद कैसे जगेगा यह स्वाद की अभीप्सा कैसे पैदा होगी सत्संग का एक ही प्रयोजन है जिसने पा लिया है उसे वो कुछ कुछ उसकी कहानी तुमसे कहे उसका गुणगान करे उसको पाके जो उसे मिल गया और जो खोया है वो तुमसे कहे कि व्यर्थ खोया है सार्थक पाया है अपना दिल तुम्हारे सामने खोल के रखे मगर दिल तो उन्हीं के सामने खोल के रखे जा सकते हैं जो झुक गए शिष्य के अतिरिक्त सत्संग नहीं हो सकता सुनने वालों से सत्संग नहीं होता सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है सत्संग कोई सभा नहीं है कोई व्याख्यान इत्यादि नहीं है सत्संग तो जो खोज रहा है उसके बीच और जिसे मिल गया उसके बीच एक नृत्य है ऊर्जा का एक अंतर मिलन है एक भांति का अंतर संभोग है आत्मा से आत्मा का अस्तित्व से अस्तित्व का विरहन विरह रैन बिन देखे दीदार जन रज्जब जलती रहे ज्या विरह अपार सत्संग में विरह जगना शुरू होता है आग जलती है फिर ऐसी आग जो फिर बुझाए नहीं बुझती ऐसी आग फिर जिसे कोई और जल नहीं बुझा सकता जब तक कि परमात्मा का जल ही न बरसे तो सदगुरु पर नाराजगी भी होती है इससे क्रुद्ध भी होते हैं कई बार लगता है पहले ही अच्छे थे चलते तो रहे थे अपनी जिंदगी एक ढांचे में बंधी जाती थी ना ज्यादा होश था ना ज्यादा फिक्र थी सब ठीक ठाक था और जैसे ही थे ये नई अभीपसा जगह थी ये नई आग पैदा कर दी, और एक ऐसी प्यास जिसको बुझाने का इस संसार में कोई उपाय नहीं कोई सरोवर नहीं जो इस प्यास को बुझा दे सत्संग में तुम्हें याद दिलाई जाती है कि तुम हंस हो और मान सरोवर चलना है उड़चल हंसा वादेश तुम मजे से रहने लगे थे बगलों के साथ भूल ही गए थे अपना हंस होना सोचते थे मैं भी बगुला हूं बगुलों के साथ बगुला भगत होकर खड़े हो गए थे पूजा भी कर लेते थे प्रार्थना भी कर लेते थे मंदिर मस्जिद भी हो आते थे गुरुद्वारा भी हो आते थे सब कर लेते थे मगर थे बगुला भगत ऊपर ऊपर सब था भीतर आकांक्षा मछली को पकड़ने की थी ऊंची ऊंची उड़ाने भी भरते थे लेकिन नजर नीचे ही लगी रहती थी रामकृष्ण कहते थे चील बड़ी ऊंची उड़ मगर नजर नीचे लगी रहती कहीं कूड़ा करकट के ढेर पर कोई चूहा हमारा पड़ा हो नजर वहां लगी रहती बड़ी ऊंची उड़ती और नजर बड़ी नीचे लगी रहती लोग मंदिरों में बैठे होते नजर दुकानों पर लगी होती हाथ में माला जपते रहते भीतर राम का कोई पता नहीं होता सब तरह की कामनाएं उठती रहती सत्संग का अर्थ है तुम्हें झकझोर के जगा देना की तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारे योग नहीं तुम मानसरोवर के लिए बने हो तुम हंस हो मगर तब शुरू होती अर्चन ये शुरू होती है अगर हंस से मानसरोवर कहां मानसरोवर बहुत दूर लंबी यात्रा दुर्गम यात्रा पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ मानसरोवर की प्यास जग गई अब ये ताल तलैयों के पास रस नहीं आता हंसों की जमघट में बैठने का ख्याल आ गया अब ये बगुले जसते नहीं अब बड़ी मुश्किल हो गई अब बड़ी फांसी लग गई शिष्य की यही फांसी जीसस ने कहा है जो अपनी सूली को अपने कंधे पर लेकर चलेंगे वे ही पहुंच पाएंगे इसी फांसी की चर्चा की इसी सूली की चर्चा की जन रज्जब जलती रहे जाग्ञा विरह अपार ऐसा विरह जगता है जिसका कोई पार नहीं अपार को पाने चले तो अपार विरह से कीमत चुकानी पड़ती तेरी उल्फत की चिंगारी ने जालिम एक जहां फूका इधर चमकी उधर सुलगी यहां फूका वहां फूका सब तरफ आग जल जाती फिर यहां कोई वसंत मालूम नहीं पड़ता सब पतझड़ी पत जल हो जाता है देखा तो खुशी के फूल खिले सोचा तो गमों की धूल उड़ी। कहते हैं बहारा लोग जिसे वह एक साया पथ झड़का है जब समझ आनी शुरू होती जब गुरु की वाणी उतरनी शुरू होती जब गुरु वाणी के अर्थ भीतर खुलने शुरू होते जब उन शब्दों की बूंदें भीतर धीरे धीरे धीरे धीरे हृदय तक पहुंचने लगती तो पता चलता है यहां वसंत जिसको समझा था वो पतझड़ का अंग था वो केवल पतझड़ का ही एक ढंग था उसके बिना पतझड़ नहीं हो सकता था इसलिए था वसंत भी इसलिए था, था कि पतझड़ हो सके यहां जिंदगी मरने का एक ढंग है यहां जिंदगी एक लंबा मरण है एक लंबी मौत का सिलसिला धीमे धीमे मरते जाना रोज रोज मरते जाना यहां प्रेम प्रेम का धोखा है यहां प्रकाश बस बाहर बाहर है और भीतर ग्रहण अंधेरा है यहां की सब रोशनी दो कौड़ी की है जब ये समझ में आए तो फिर न दिन है न रात है फिर तो विरय ही विरय बड़ी कठिनाई होती है विरह के इन क्षणों में बड़े अनूठे अनुभव होते पल भर घड़ी घड़ी भर नींद नहीं लग पाती कि विरह जगा जाता है आहटों के फरेब में मता उनका क्या ऐतबार सोने दे जरा सी आहट होती लगता है कि शायद आ गया जिसकी तलाश थी जरा ध्यान में एक तरंग उठती लगता है आ गया जिसकी तलाश जरा प्रार्थना में रस उमकता है लगता है आ गया जिसकी तलाश थी आहटों के फरेब में मता उनका क्या अखबार सोने थे नींद लगती ही नहीं नींद लग ही नहीं सकती जब विरह जलता है तो कैसी नींद सबसे पहले नींद जल जाती है कैसा विश्राम सबसे पहले विश्राम जल जाता है कहा विराम मनुष्य एक आग हो जाता है विराहा पावक उर्वसे आग हृदय में बस जाती वेरा पावक और बसे जाले दे रज ऊपर ही मोहन में आग लग गई हृदय में एक ही स्वर गूंजता रहता रज्जब ऊपर रहन रहनकर बरसो मोहन में प्रभु अब बरसो अब बरसो और कब तक तड़पाओगे और कब तक रुलाओगे लाते नहीं जो मुझको तस्वर में भी कभी आते हैं किस लिए मेरे में ख्याल में और आते नहीं हो तो फिर ख्याल में क्यों आते हो और जब मेरी तुम्हें याद नहीं तो फिर मेरी याद में क्यों आते हो लाते नहीं जो मुझको तस्वर में भी कभी तुम्हारे सपनों में तो तुम मुझे कभी नहीं आने देते तुम्हारे विचारों की तरंगों में तुम मुझे कभी याद भी नहीं करते हो तुम्हें तो मेरी सुध भी नहीं लाते नहीं जो मुझको तस्वर में भी कभी आते हैं किस लिए मेरे बच में ख्याल तो फिर मेरा क्यों पीछा कर रहे हो फिर मेरे ख्यालों की दुनिया में क्यों आए चले जाते हो रोता है वक्त गिड़गिड़ाता है वक्त जलता है तड़फता है जैसे कोई मछली को पानी से निकाल ले भर दोपहरी में आंख सी जलती रेत पर पटक दे ऐसे वक्त की दशा हो जाती इतने विरह से जो गुजरता है वही उस परम मिलन को उपलब्ध होता है भक्ति सस्ती नहीं तुमने सुना होगा तुम्हारे तथा कथित महात्माओं को कहते हुए कि यह कलयुग चल रहा है और भक्ति का उपाय बड़ा सुगम है इस जमाने के लिए इस समय के लिए भक्ति का उपाय ही एकमात्र उपाय है तुम भ्रांति में मत पड़ जाना कौन ना समझ कह रहा है कि भक्ति का उपाय सुगम सिर्फ इसलिए सुगम है कि इसमें सिद्धासन मार के नहीं बैठना पड़ता इसलिए सुगम है कि शीर्षासन नहीं करना पड़ता इसलिए सुगम है कि प्राणायाम इत्यादि नहीं करना पड़ता प्राणायाम और शीर्षासन और सिद्धासन कौन से कठिन है महीने दो महीने के अभ्यास से आ जाएंगे शरीर की कवायतें हैं उनमें क्या कठिनाई हो सकती है क्या इसलिए कठिन है इसमें व्रत उपवास इत्यादि का आग्रह नहीं करोड़ों लोग बिना व्रत उपवास किए अधूके और जी रहे कोई बहुत कठिन बात नहीं हो सकती थोड़ा अभ्यास करोगे ये भी हो जाएगा अफ्रीका में एक जाति सिर्फ एक ही बार भोजन करती जब तक वो सभ्यता के और दूसरे रूपों के संपर्क में नहीं आए तो उन्हें पता नहीं था कि लोग दो दफा भोजन करते भारत में हम दो दफा भोजन करते थे जब से पश्चिम के संपर्क में आए तब से पता चला कम से कम पांच बार किया जा सकता ऑस्ट्रेलिया में एक कबीला दो दिन में एक ही बार भोजन करता है सदियों से यही उनकी आदत है शरीर हर स्थिति में समायोजित कर लेता है अपने को एक बार भोजन करो तो भी धीरे धीरे अभ्यास हो जाता फिर एक ही बार भूख लगती और पांच बार करो तो पांच बार भूख लगती शरीर और मन आत्मो से जीते इसलिए तुम यह मत सोचना कि उपवास व्रत इत्यादि में कोई बड़ा भारी दुर्गमता है कोई भी कर ले सकता बड़ी बुद्धिमत्ता की भी जरूरत नहीं सच तो यह है जिनमें जितनी बुद्धि कम है, उतनी आसानी से कर लेते बुद्धि है ही नहीं सिर के बल खड़े भी हो गए तो तुम्हारा हर्जा क्या होने वाला है क्योंकि जिसके पास बुद्धि है अगर ज्यादा देर सिर के बल खड़ा होगा तो बुद्धि गमा बैठेगा तुमने कभी सिर के बल खड़े लोगों को बहुत बुद्धिमान देखा कोई उनके जीवन में तुमने कोई प्रतिभा की चमक देखी वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर सिर की तरफ खून का प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाए जो कि सिर शासन में हो जाता है क्योंकि खून जमीन की तरफ बहता है एकदम से तीव्र धार खून की सिर की तरफ बहती सारा खून सिर की तरफ जाने लगता साधारण स्थिति में तुम जब खड़े होते हो तो सिर में सबसे कम खून पहुंचता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत खून को चलना पड़ता है उल्टा जाना पड़ता है कठिन चढ़ाई हो जाती चढ़ाई कठिन जब तुम सिर के बल खड़े होते हो तो खून पूरा का पूरा सिर की तरफ जाता है खून का अगर जोर से बाढ़ चली जाए सिर की तरफ तो सिर बड़े छोटे तंतुओं से मिलकर बना सात करोड़ तंतुओं से मिलकर बना बड़े छोटे तंतु इतने बारीक है कि बाल भी तुम्हारा बहुत मोटा है एक लाख तंतुओं को एक ऊपर एक रखे तो एक बाल के बराबर होते जरा तुम सोचो और उनसे तुम्हारी प्रतिभा है जितने सूक्ष्म तंतु होते हैं जिस आदमी के पास उसकी प्रतिभा उतनी ही महान होती सिर हो के बल खड़े होके वो तंतु टूट जाते हैं खून के प्रवाह में वो तंतु नहीं बच सकते इसलिए अक्सर तुम्हारे योगी जड़ और बुद्धिहीन दिखाई पड़ते कोई बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत भी नहीं तुम ये तथाकथित साधुओं की बात में मत पड़ जाना जो कहते हैं कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है क्योंकि सुगम है सुगम तो नहीं प्रेम सुगम पागल हुए हो होश की बातें कर रहे हो कुछ प्रेम का पता है प्रेम से दुर्गम और कुछ भी नहीं क्योंकि प्रेम जलाता है तड़फाता है आग में डाल देता है मछली की तरह तड़फाता है वेरा पावक और बसे नक्सिक जाले दे रज्जब ऊपरी रहम कर बरसो मोहन में कुर ईमा की कोई बात नहीं है इसमें रास दुनिया न जिन्हें आई वह दीदार बने जिनको पीने का सलीका है वे प्यासे हैं कतील जितने कमजर्फ थे इस दौर में मैखुआर बने जो यहां की छोटी मोटी चीजें पीने में लगे हैं शराब इत्यादि कमजर्फ है उनकी कोई पात्रता नहीं है योग्यता नहीं है जो असले पियक्कड़े वो तो परमात्मा को पीने के लिए आतुर है और किसी प्यास को बुझाने की उनकी आकांक्षा नहीं किसी और चीज से प्यास को बुझाने की उनकी आकांक्षा नहीं जिनको पीने का सलीका है प्यासे है कपिल जो पीना सच में जानते हैं वो उसके मधु की तलाश कर रहे हैं वो उसकी मधुशाला खोज रहे हैं इस संसार की कोई मधुशाला उन्हें तृप्त नहीं कर सकती जिनको पीने का सलीका है प्यासे हैं कपिल जितने कमजर्श थे इस दौर में मैख्वार बने जिनका कोई पात्रता नहीं योग्यता नहीं बुद्धि नहीं समझ नहीं वो यहां छोटी छोटी चीजें पी के बन गए पियक्कड़ कहला रहे हैं अगर पीना हो तो परमात्मा को पियो बहुत बैठे रह चुके गंदे नदी तालाबों के किनारे अब मानसरोवर चलो उठो हंस फैलाओ अपने पंख उड़ चल, देश ये देश तुम्हारा देश नहीं ये घर तुम्हारा घर नहीं सराय को घर समझ लिया है तलैयों को मानसरोवर समझ लिया है मृत्यु को अमर समझ लिया है क्षुद्र को विराट समझ लिया है फिर अगर दुखी हो रहे हो तो आश्चर्य कैसा जन रज्जब जलती रहे जाग्ञा विरह अपार विरहण विहरह रेन बिन देखे दीदार विरहा पावक उर्बस जाले दे, रजब ऊपर रहम कर बरसो मोहन में जरूर वर्षा होती है परमात्मा की लेकिन तभी होती है जब तुम अपनी परिपूर्णता में तड़पते हो जब तुम सब दांव पर लगा देते हो जब तुम कुछ भी नहीं बचाते सब चतुराई छोड़ देते हो सब सौदेबाजी छोड़ देते हो गुनगुनाती हुई आती है फलक से बूंदे कोई बदली तेरे पांजे से टकराई फिर छना छन तुम्हारी तरफ पूरी हो जाए कि बस यहां तुम्हारी तरफ अपनी पूर्णता पर पहुँचती सौ डिग्री और वहां से बरसा शुरू होती गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें आकाश से बूंदें उतरने लगतीं गुनगुनाती हुई गीत गाती हुई रक्स करती हुई नाचती हुई कोई बदली तरह पांजेब से टकराई परमात्मा के पांजेब से टकरा के कोई बादल संगीत बरसा जाता है अमृत बरसा जाता है लेकिन पात्रता विरह से उत्पन्न होती कुंभ बनता है पहले तो कुम्हार पीटता मिट्टी को जगह पर चढ़ाता, था एक हाथ से चोट करता बाहर से और भीतर एक हाथ से संभालता हर चोट को भीतर से संभालता ऐसे घड़ा निर्मित होता है फिर निर्मित हुआ घड़ा भी कच्चा होता जब तक आग में न डाला जाए विरह की आग में शिष्य पकता है विरह की आग में ही घड़ा पक्का होता है मजबूत होता है भलका लाग्या भाव का सेवक हुआ सुमार वचन बड़ा प्यारा है रज्जब कहते हैं जब से तुम्हारे तुमने मेरी छाती में भाला भोंक दिया भाला भलका लाग्या भाव का जब से तुमने भाव का भाला मेरी छाती में भोंक दिया सेवक हुआ सुमार तब से हमारी भी गिनती हो गई तब से हम भी कुछ हो गए तब से हम भी हैं उसके पहले हम नहीं थे उसके पहले हमारी क्या सुमार थी हमारी कौन गिनती थी हमारी कहां गणना थी उसके पहले होना न होने के जैसा था भलका लाग्या भाव का सेवक हुआ सुमार तब से हम भी कुछ मिट मिटका कुछ हुए भाला लगा तब कुछ हुए समर्पित हुए तब से हम कुछ है जब तक अकड़े थे ना कुछ थे अहंकार छोड़ा तो कुछ हुए अहंकार था तो कुछ भी नहीं थे भलका लाग्या भाव का सेवक हुआ सुमार शब्द बड़े प्यारे अब हमारी भी गिनती है देर अबेर होगी मेघ हमारा कब आएगा पता नहीं मगर गिनती है कतार में हम भी खड़े अब हम यूं ही व्यर्थ नहीं है कच्चे नहीं हैं कि मेघ बरसेगा तो मिट्टी बह जाएगी अब हम पक गए तुमने भाला क्या मारा पका दिया रजब तलफे तब लगे मिले न हार बड़ा प्यारा वचन है हीरो से तोलो तो भी मत ना हो रज़ब तलफे तब लगे मिले न हार जब तक मारने वाला नहीं मिला था तभी तक तलफ थी अब तुम मिल गए मारने वाले ये गुरु का अर्थ मारन हार तुमने मिटा दिया और बना दिया भलका लाज्ञा भाव का सेवक हुआ सुमार रजब तलफे तब लगे मिलन मारन हार तब तक ही अड़चन थी जब तक मारने वाला ना मिला था अब तो राह से लग गए अब तो गिनती अपनी भी हो गई अब देर अबेर हो सकती कौन चिंता करता है प्रतीक्षा करनी होगी कर लेंगे कितना ही समय बीते अब अब कोई घबराहट नहीं है भाला चुभ गया है अहंकार मारा गया है मारने वाला मिर गया है गुरु को मारनहार कहा लेकिन जो मारनहार है वही जीवा जियावन भी इधर मारता है उधर जिलाता है। एक हाथ से ठोकता है दूसरे हाथ से संभालता है जैसे नारी नाह बिन भूली सकल सिंगार क्यों रज्जब भूलिया सकल सुनी स्नेह दिलदार गुरु की आवाज सुनकर सब भूल गया रज्जब कहते कि मैं सब भूल गया जैसे नारी नाह बिन भूली सकल सिंगार जैसे कोई अपने प्यारे की प्रतीक्षा करती हो स्त्री तो श्रृंगार करती लेकिन पति प्यारा ना आता हो ना आने वाला हो तो सब श्रृंगार भूल जाता है श्रृंगार के लिए तो कोई श्रृंगार नहीं करता प्यारे के लिए श्रृंगार किया जाता है जैसे नारी नाहबिन भूली सगल श्रृंगार जैसे प्रीतम नहीं आया नहीं आता है तो सारा संगार भूल जाता है ऐसे ही क्यों रज्जब भुला सकल? सारा संसार भूल गया उसी क्षण जब से गुरु की आवाज सुनी क्योंकि तभी से एक बात पक्की हो गई कि जिस प्यारे को हम खोज रहे हैं वो संसार में नहीं हम वहां खोज रहे हैं जहां वह नहीं और हमने वहां अब तक खोजा ही नहीं जहां वह है क्यों रज्जब भूला सकल मुनि स्नेह दिलदार स्नेह से भरे हुए गुरु के वचन सुने ये भाला दिल में लगा सेवक हुआ सुमार मुझको अब तक खुदा से है शर्मिंदगी ए सनम खाने दिल के पहले सनम कुछ तो होंगी मोहब्बत की मजबूरियां कौन सहता है वरना किसी के सितम हम कपिल अपनी धुन में न कुछ सुन सके रोकते रह गए दे हमको देरो हरम सदगुरु जब तुम्हें पुकारेगा तो मंदिर रोकेंगे मस्जिद रोकेंगे दुकान रोकेगी बाजार रोकेगा घर रोकेगा परिवार रोकेगा सब रोकेंगे सारा संसार तुम्हें घेरा बांध के खड़ा हो जाएगा तुम बड़े चकित होगे इस संसार ने कभी तुम्हारी चिंता ना की थी लेकिन जिस दिन तुम गुरु की आवाज सुनोगे सारा संसार तुम्हें रोकेगा लेकिन फिर रुकना असंभव है हम कतिल अपनी धुन में न कुछ सुन सके रोकते रह गए दे हमको देरो हरम फिर कुछ नहीं रुकता फिर कोई नहीं रोक सकता एक बार आवाज पड़ जाए कान में तो आते रहो जाते रहो जहां सत्संग चलता हो बैठते रहो आज कल परसों कौन जाने कब सुबह घड़ी आ जाए कब तुम्हारे काम खुले हो कब तुम्हारा हृदय कान के करीब हो बात पड़ जाए एक बार भाला लग जाए सेवक हुआ सुमार तनमन ओले जीव गल विरह सूर्य की ताप और जैसे ओले गल जाते हैं सूरज के ताप में ऐसे ही विरह की अग्नि जब जलती है तनमन ओले जीव गले तन भी गल जाता है मन भी गल जाता है जो नहीं गल सकता बस वही शेष रह जाता है तनमन ओले जीव गिर सूर की ताप रज्जब निपचे देखतूं यूं आपा गली आप। अपने को मिटते भी देखा और अपने को बनते भी देखा रज्जब निपचे देखतूं यूं आपा गली आप। ये चमत्कार देखा एक तरफ अपने को मरते देखा और एक तरफ अपने को पुनरुज्जीवित होते देखा एक तरफ देखा कि गल गया सब देह गल गई मन गल गया जिसको कल तक माना था कि मैं हूं वह सब गल गया और पहली दफा पहचान आई अपने असली आपा की जिसकी अब तक पहचान ही ना थी अब तक तो यही जानते थे कि मन और देह का जोड़ मैं हूं वो दोनों तो गल गए और बह भी गए विरह की अग्नि में और तभी भीतर से कुछ तीसरा उठा तीसरा जो अदृश्य मनुष्य त्रिवेणी प्रयाग तीर्थ है जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन गंगा दिखाई पड़ती है यमुना दिखाई पड़ती है सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती ये सिर्फ प्रतीक है ये प्यारा प्रतीक है देह दिखाई पड़ती है मन का भी अनुभव होता है आत्मा का कहां पता चलता है वो सरस्वती दोनों उड़ जाते देह और मन और तभी जो श्रेष्ठ रह जाता है जिसके उड़ने का कोई उपाय नहीं वही तुम हो तत्व मसी श्वेत के रज्जब निबजे देखतूं, देख आपा गली आप रज्जब ज्वाला विरह की कभू प्रगटे मा रज्जब कहते हैं कभी कभी सौभाग्य से विरह की ज्वाला तुम्हारे भीतर के मंदिर में प्रगट होती ये हवन की अग्नि जलती है रजब ज्वाला विरह की कब हूं प्रकट माई कभी कभी ऐसा सौभाग्य का क्षण आता है और जब ऐसा क्षण आ जाए तो चूक मत जाना उसे बुझ मत जाने देना उसे बुझा मत देना उसे बुला मत देना तो सींचे ग्रत सोच सींच देना अपने जीवन ग्रत से कि भवक उठे कि जल उठे कि समग्र रूपेण तुम्हें घेर ले तो सिंच कर्म काट जड़ जाए अगर ठीक से विरह की अग्नि को जल जाने दिया तो ये भक्ति का सूत्र समझ लेना ज्ञानी कहते हैं ध्यान ध्यान से से बड़े गहरे ध्यान से, व्यक्ति कर्म के जाल से मुक्त होगा कर्म को मानने वाले कहते हैं शुभ कर्मों को कर करके कर अशुभ कर्मों को काट काट के व्यक्ति कर्म के जाल से मुक्त होगा भक्त कहते हैं विरह की अग्नि ऐसे कर्म जल जाते जैसे लकड़ी जल जाती आग में विरह सुध कर जाता है, जैसे अग्नि करती स्वर्ण को कुंदन बनाते थी तो सिंचाई कर्म काठ जर जाएं। दर्द नहीं दीदार का तालिब नहीं जीव रज विरह वियोग बिन कहा मिले सुख टीव और अगर तुम्हारे भीतर उसे देखने की आकांक्षा नहीं तो तुम क्या हो फिर तुम्हारी कोई गिनती नहीं तुम थे नहीं थे बराबर हो परमात्मा को देखने की आकांक्षा से ही तुम्हारा वास्तविक जन्म शुरू होता है इसके पहले तो तुम यूं ही जिए ना मात्र को सपने में जिए जब भी कोई बुद्ध से सन्यास लेता था तो वो कहते थे आज से अब अपनी उम्र गिनना सेवक हुआ सुमार एक बार सम्राट बिंबिसार उनसे मिलने आया और एक भिक्षु दर्शन करने आया था सम्राट बैठा था भिक्षु ने बुद्ध से बुद्ध ने भिक्षु से पूछा तेरी उम्र कितनी उसने कहा चार वर्ष वो था कोई सत्तर वर्ष का दिन भी सार बड़ा चौंका सोचा ये क्या हो रहा है या तो मैंने गलत सुना उसने पूछा बुद्ध को मैंने गलत तो नहीं सुना ये आदमी कहता चार वर्ष चालीस भी कहता तो भी मैं भरोसा नहीं करता तो निश्चित सत्तर से कम का नहीं ज्यादा भला हो चार वर्ष बुद्ध ने कहा आपको पता नहीं हम गणना इस तरह करते ये चार वर्ष पहले संस्त हुआ उसके पहले तो जिया कि नहीं जिया उसकी कौन गिनती उसकी हम गिनती ही नहीं करते वो तो रात में बीत गए सपनों में बीत गए तुम रात के सपनों की गिनती तो नहीं करते अगर कोई तुमसे पूछेगा कितना धन तुम्हारे पास है, तो तुम उतना ही बताओगे जितना बैंक में तुम उतना नहीं गिनोगे जितना तुमने सपनों में भी देखा है। वो उसमें तुम गिनती नहीं करोगे कोई पूछेगा तुम्हारे पास क्या है तो तुम सपनों को छोड़ देते हो जब कोई व्यक्ति जागता है तो से पता चलता है कि अब तक जो जीवन था वो नींद ही था, सोए थे सपने देखे थे उनकी कोई गिनती नहीं करनी दर्द नहीं दीदार का तालिब नहीं, जीव जब तक उस परमात्मा को पाने की आकांक्षा नहीं जगी है जब तक उसकी खोज ने तुम्हें आतुर नहीं किया है जब तक तुमने उसकी पुकार नहीं सुनी है और तुम उसे खोज पर नहीं निकल पड़े तब तक तुम क्या हो तब तक अपनी गिनती मत कर लेना तब तक हो सकता है तुम्हारे पास बहुत धन हो बड़ा पद हो मगर तुम कुछ भी नहीं दो कौड़ी तुम्हारा मूल्य नहीं हाँ जब तुम उसकी खोज से भरते हो तभी तुम्हारे भीतर जीवन की शुरुआत है रज वि और जो विरह के वियोग से भर गया है जो देखता है कि मैं हकदार हूं परमात्मा को पाने का यह सागर मेरा है और मैं किनारे पर तड़फ रहा हूं जो देखता है कि मानसरोवर मेरा है और मैं गंदी तलैया के किनारे क्यों बैठा हु जिसे यह दिखाई पड़ती है अवस्था कि मेरी आत्यंतिक संभावना परमात्मा होने की है उससे कम पर मैं राजी नहीं होऊंगा उसको वियोग पैदा हुआ अब फर्क समझना एक शास्त्र है हमारे पास जिसको हम योग कहते हैं कैसे परमात्मा से जुड़े मगर योग के पहले वियोग पैदा होना चाहिए अगर वियोग ही पैदा ना हो तो जुड़ने का सवाल ही कहां उठता है जो आदमी वियोगी बने योगी बन गया है उस आदमी ने गलत कदम उठा लिया पहले वियोग फिर योग और जितनी तुम्हारे वियोग की गहराई होगी उतनी ही तुम्हारे योग की गहराई होगी अक्सर लोग योगी बन बैठे और वियोग ने उनको जलाया ही नहीं था दग भी नहीं किया था वियोग के कांटे भी चुभे ही नहीं थे और योग के फूल खिलाने में लग गए ये फूल कभी नहीं खेलेंगे ये फूल खेलने असंभव है वियोग से बचना मत और वियोग बड़ी पीड़ा है सच बड़ी आग लेकिन आग के बिना कौन निखरा है विरह मिले सुपीव? किसको कब मिला है प्यारा बिना विरह के वियोग अग्नि में जले बिना वह प्यारा किसी को मिला नहीं क्योंकि हम उस प्यारे के योग नहीं हो पाते वह तो मिलने को उत्सुक है प्रतिपल पर हमारी पात्रता नहीं उसका मेघ तो घेरा ही हुआ है आकाश पर तना ही हुआ है राजी है बरसने को मगर कुंभ तैयार नहीं करो तैयार अपने को जागो विरह में वियोग को पकड़ने दो तुम्हें एक आंधी और झंझावात की तरह उसी से वास्तविक योग का जन्म होगा तड़फोगे तो जरूर पाओगे जो भी तड़फे हैं उन्होंने पाया है और जिस दिन तुम्हारी गिनती हो जाए उसी दिन तुम सन्यासी हो गए। जिस दिन सन्यासी हुए उसी दिन गिनती हुई सेवक हुआ सुमार धन्य भागी हैं वे जो सुमार हो जाते धन्य भागी हैं वे जो कह सके कि मिल गया मारन मारनहारदगुरु के बिना कौन तुम्हें मिटाएगा और तुम जब तक मीठी ना जाओ तब तक बाधा है तुम बाधा हो तुम्हारी दीवार हट जाए तो आकाश अभी प्रवेश कर जाए तुम्हारे अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं मेरे पास लोग आते पूछते हैं कि परमात्मा और हमारे बीच बाधा क्या है मैं उनसे कहता हूं तुम ही बाधा हो मैं भाव बाधा है वे कुछ और सुनना चाहते हैं वे सुनना चाहते हैं कि पाप बाधा है तो पुण्य करें वे सुनना चाहते हैं कि अज्ञान बाधा है तो ज्ञानी हो जाएं, पंडित हो जाएं। और जब मैं उनसे कहता हूं तुम ही बाधा हो तो उन्हें भला नहीं लगता इतनी दूर जाने की उनकी तैयारी नहीं थी मैं पापी था तो मैं को पुण्यात्मा बनाने को तैयार थे वो लेकिन मैं को छोड़ने को नहीं मैं काला था तो उसे सफेद रंगने को तैयार थे वे लेकिन मैं को छोड़ने को नहीं मैं अज्ञानी था तो ज्ञान से थोप देने को तैयार थे वे मैं भोगी था तो मैं को योगी बना देने को तैयार थे वे लेकिन मैं को छोड़ देने को नहीं भक्ति का सार सूत्र स्मरण रखो मैं बाधा है ना तो पाप बाधा है ना ज्ञान बाधा है मैं बाधा है मैं ही पाप है और मैं ही अज्ञान है इस द्वार से मैं गया उस द्वार से परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है तुम हटो राह दो तुम भी एक दिन कह सकोगे भलका लाग्या भाव का सेवक हुआ सुमार रब तलफे तब लगे मिले न मारन हार आज इतना ही